no शरी नमस्ते ईश्वर की कृपा से ईश्वर की अनुकंपा से हम संभागी विचार कर रहे हैं और समाधि पात का जो आज जो होगा वो विकल्प वृत्ति है प्रमाण विपरीय विकल्प निद्रा स्मृति तो तीसरी जो वृत्ति है वह विकल्प, विकल्प, है।, विकल्प है पिछले में कोई शंका तो नहीं है नहीं कोई नहीं है आगे चलते हैं क्या है शब्द ज्ञान भोज तो अवतरण का तो नहीं है उसकी शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प शब्द ज्ञानुपाति वस्तु शून्यों विकल्प है। यहां पर है शब्द ज्ञान शब्द ज्ञान का अनुसरण करने वाला ऐसा ज्ञान जो शब्द ज्ञान का अनुसरण करता हो परंतु वास्तव में वस्तु से शून्य हो तो उसको विकल्प करते हैं इसमें शब्द ज्ञान जो है शब्द ज्ञान में दो तरीके से समास करेंगे एक है शब्दस्य से ज्ञानम शब्द ज्यानम और शब्द ज्ञानम अनुपतितुम शीलम ये स शब्द ज्ञान और दूसरा इसमें विग्रह होगा शब्द जनितम ज्ञानम शब्द ज्ञानम और तत्पति शीलम युपतम का मतलब है अनुसर अनुसरण करना तो अस्थि तो हो गया कि उसका पालन करना उस तरह का आचरण करना शब्द ज्ञान के अनुकूल अनुसरण मतलब अनु अनुकूल अनुकूल शब्द ज्ञान के शब्द ज्ञान को अनुसरण करने वाला जो ज्ञान है शब्द ज्ञान को अनुसरण करने वाली जो वृत्ति है वह शब्द ज्ञान अनुपाति है तो यहां पर देखिए जैसे मैं कुछ बोला शब्द बोला तो आपने कान में शब्द का प्रत्यक्ष किया क्या कि नहीं हाँ जी श्रवण रूप जो शब्द है उसका आपने प्रत्यक्ष किया हाँ जी शब्द श्रवण शब्द श्रवण रूप प्रत्यक्ष और उससे आपको ज्ञान हुआ हाँ जी जो कुछ मैं बोल रहा हूँ तो आप किसका प्रत्यक्ष करते हैं से शब्द का शब्द ज्ञान का शब्द का प्रत्यक्ष करते हैं ना जी तो श्रवण शब्द श्रवण रूप जो प्रत्यक्ष शब्द का जो प्रत्यक्ष है शब्द प्रत्यक्ष उस शब्द का प्रत्यक्ष करते हैं अर्थात शब्द है श्रवण रूप जो शब्द है या शब्द श्रवण रूप आप प्रत्यक्ष ज्ञान करते हैं आप शब्द का ज्ञान करते हैं अब किसका ज्ञान करते हैं जी शब्द का शब्द का कर तो कर कर कर ज्ञान कर कर कर करते हैं और उस शब्द का ज्ञान कर करके करके फिर उससे फिर जो वृत्तियां बनती है उससे जो ज्ञान होता है तो दोनों तरीके से इसका अर्थ किया जा सकता है एक तो अर्थ इसका जो होगा आप ऐसे कर सकते हैं कि शब्द से उत्पन्न ज्ञान ऐसा भी अर्थ होगा जनित क्रिया कैसे रूप हो गया जनित शब्द जनित ज्ञानम शब्द ज्ञानम ऐसा भी हो जाएगा और शब्द से ज्ञानम शब्द ज्ञानम ऐसा भी हो जाएगा दोनों से शब्द के ज्ञान का अनुसरण करने वाला जो ज्ञान है शब्द से जनित जो ज्ञान का अनुसरण करने वाली जो वृत्ति है जो ज्ञान है उसको शब्द जननुपाती कहेंगे समझ गए जी, हां जी। या, या शब्द का शब्द के ज्ञान हमने बोला वो शब्द का आपने प्रत्यक्ष किया ज्ञान किया उस शब्द के ज्ञान का अनुसरण करने वाला जो वृत्ति है करने करने वाली जो वृत्ति है परंतु वस्तु बास, शून्य वस्तु ना शून्य वस्तु से शून्य वस्तु से रहित है उसको विकल्प रियलिटी में जिसको कहेंगे समझे जी हाँ जी ये विकल्प वृत्ति कहलाता है जैसे कि जैसे कि पानी से हाथ जल गया उदाहरण दिया जी पानी से हाथ जल गया जैसे हाँ बताइए पानी से हाथ जलता है ना जलाने का धर्म पानी का है कि जलाने का धर्म अग्नि का है हाँ जी बताइए धर्म तो अग्नि का ठीक कह है रहे हैं आप जलाने का धर्म तो अग्नि का है, है। परंतु लोक व्यवहार में कहते हैं कि भाई पानी से इसका हाथ जल गया जब पानी आपने गर्म किया हाँ जी और वह यदि अपने शरीर पर पलट गया तो हाथ जल गया तो किससे जल गया तो पानी से हाथ जल गया ऐसा कहते कि नहीं कहते है? नहीं कह रहे हैं वो तो पानी से संबंध पानी से संबद्ध अग्नि से हाथ जला है पानी से नहीं जला है परंतु पानी से हाथ जल गया ऐसा कहते है? तो शब्द ज्ञान शब्द से उत्पन्न जो ज्ञान है या शब्द का जो ज्ञान है उसका अनुसरण करने वाला जो ज्ञान है उसको और उसका अनुसरण करने वाली जो वृत्ति है वो वास्तव में वस्तु से तो शून्य है ना जी पानी के अंदर नहीं है जलाने का धर्म अग्नि के अंदर जलाने का धर्म तो पानी से हाथ जल गया तो यहाँ पर पानी से तो हाथ नहीं जला है पानी से संबद्ध अग्नि जो है गर्म पानी जो है अग्नि जो है उससे हाथ जला है जी ठीक यहाँ पर पानी और अग्नि में भेद है उस भेद में अभेद व्यवहार किया गया है तो ये विकल्प वृत्ति है कि वस्तु से शून्य परतु तो शब्द ज्ञान का अनुसरण करने वाले लोक व्यवहार में देखा जाता है कि पानी से हाथ डल गया ऐसा कहते हैं समझ गया जी ये समझ गया जी। हाँ जी भेद को अभेद बना दिया हमने और भेद जो है उसको हमने अभेद कर दिया हाँ। ऐसे अभेद में भी भेद ये विकल्प वृत्ति है ये क्या जी विकल्प वृत्ति ये तो भेद में अभेद का व्यवहार हुआ भेद में अभेद, अभेद दिखा दिखा हो। पानी से हाथी इसका उल्टा भी कि अभेद में भेद का भी व्यवहार होगा उसका उदाहरण यहाँ पर दिया है। इसमें उदाहरण दिया है। जैसे कहते हैं शश सिंह खरगोश का सिंह लौकिक उदाहरण खरगोश का सिंह वास्तव में खरगोश का सिंह होता है ना ना होगा वो तो जी वास्तु से शून्य है परंतु तो लोक व्यवहार में लोक में व्यवहार देखा जाता था हालांकि वास्तव में वृत्ति के अंतर्गत आएगा हम चर्चा करेंगे एक उदाहरण जैसे बंध्या पुत्र हाँ जी बंध्या पुत्र तो बंध्या पुत्र आज बंध्या के बंध्या के पुत्र का विवाह है तो बंध्या पुत्र बंध्या है तो पुत्र नहीं पुत्र नहीं है तो बंध्या नहीं पुत्र है तो नहीं परंतु लोक में व्यवहार है है ना जी तो इसको कहते हैं विपर्य वृत्ति जब व्यवहार में मैंने तो इतना सुना नहीं आगे बंध्या का पुत्र की जिसका व्यवहार आपने कहा तो लोक व्यवहार में लोग कहते हैं की भाषा में उसमें मन में क्या लोगों के कि, कि किसी और का पुत्र है तो उसका मतलब जिसका व्यवहार में लोग इस्तेमाल करेंगे बंध्या का पुत्र लोग एक्चुअली कहते हैं व्यवहार में वर्तमान जलाने का तो ठीक है आप हाँ, पानी जलाने का तो ठीक था बंध्या का पुत्र खरगो को सकता ना क्यूँकी पर्सन में है, ये में में में है मेरी दृष्टि वृत्ति है हाँ जी सिंह वाला मनुष्य हाँ जी सिंह वाला मनुष्य हो गया सिंह वाला मनुष्य सिंह वाला मनुष्य होता नहीं है न जी हाँ जी लेकिन विपर्य में और विकल्प में भेद क्या है विपर्य में ये होता है कि मिथ्या जान तो होता है झूठा तो होता है मगर वास्तविकता तो है प्रमाण के द्वारा वहाँ आपने पीछे पढ़ा था ना जी विपरीय वृत्ति वह है जो प्रमाण के द्वारा बाधित हो जाता है जी जी ये प्रमाण क्यों नहीं है ये विपर्य क्योंकि प्रमाण के द्वारा जो अन्य जो प्रमाण है प्रमाण जो है शब्द प्रत्यक्ष और अनुमान प्रत्यक्ष अनुमान शब्द इसके द्वारा बाधित हो जाता है परंतु इसमें बाधित नहीं होता है व्यवहार में प्रयोग होता है प्रमाण के अंतर्गत नहीं होगा ये विकल्प व्यक्ति प्रमाण नहीं है परंतु प्रमाण के अंदर बाधित भी नहीं होता है ठीक है समझे ना जैसे पानी से हाथ जल गया पानी से हाथ जल गया दिल्ली चलो दिल्ली आ गई वो तो दिल्ली आ गई वास्तव में हम दिल्ली में पहुंच गए ना जी हाँ जी पर तो दिल्ली आ गई ए रिक्शा ए रिक्शा तो ये वास्तव में तो हम रिक्शा वाले नहीं है हम रिक्शा तो नहीं है परंतु अभेद में जो भेद में अभेद का ज्ञान कर दिया रिक्शा बने रिक्शा वाला तो वहां पर वस्तु से तो है ना ये ठीक है वो तो समझ आ गया आज मुझे तो वह व्यक्ति रिक्शा नहीं है ना तो रिक्शा वाला तो वो भी, भी रिक्शा ये भी जो है ये लोक व्यवहार के प्रयोग में आता है अभी आता आता है नहीं ये आता है और पुत्र बंध्यापुत्र आजकल आता है की नहीं आता है पता नहीं परंतु तो ये उदाहरण मिलते हैं शास्त्र इत्यादि में लोग में मिलते हैं मैंने कई जगह पढ़ा है ये कि बंध्या का पुत्र स्वामी जी ने किया आकाश के फूल और आ, पुत्र दोनों तो वो जो है अब देखा जाए यदि थोड़ी गहराई से देखा जाए तो विपरीय तो मिथ्या ज्ञान है और वो अन्य प्रमाणों के द्वारा बाधित हो जाता है प्रमाण के द्वारा बाधित हो जाता है परंतु ये प्रमाण के द्वारा बाधित नहीं होता हो मतलब लोक में के का मतलब यह हुआ कि लोक में व्यवहार देखा जाता है जब ही आपको, जब ही ही आपको आपको व्यूकल्प वृत्ति में क्या अंतर है कि जब ही विपरीय वृत्ति में तो जब ही आपको ज्ञान हो गया तो आपका उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं दिखेगा जब आपको पहले भ्रांति के कारण सीप जो है सीपी जो है चांदी दिख रही थी चांदी दिख रही थी पर जब हम प्रमाण द्वारा जब प्रमाण से हमने प्रमाण के द्वारा जब उसको देखे तो वह उसमें अब चांदी दिखना बंद बंद हो गया सीपी में तो अब उसका व्यवहार नहीं होगा की होगा नहीं नहीं होगा नहीं होगा परंतु परंतु सिंह खरगोश का सिंह मनुष्य का सिंह तो मनुष्य का सिंह मनुष्य में मने सिंग वाले मनुष्य होते हैं तो मनुष्य का सिंह तो इसमें आपको जो ज्ञान बना जब आपको मनुष्य दिखा तो उसके बाद वह व्यवहार बंद हो गया ना जी की तभी कहेंगे मनुष्य का सिंह होता है नहीं अब तो नहीं कहेंगे वैसे वे कहें, कहेंगे लोग फिर भी कह देते हैं क्या कैसे करते हैं बताइए नहीं जिस तरह यहाँ पे आजकल भी वो एग्जांपल डेवल का देते हैं ना तो उस पर सिंह बनाए हुए हैं रावण को भी भी सींग बना के देख दिखा देंगे जिस तरह उस तरह के राक्षस को अभी भी सी बना के दिखा देंगे तो अभी उस रूप में, तो तो में चल रहा है दिखा दिया कल्पना दिखा कल्पना किया परंतु में जब हम वस्तुतः जब हम यथार्थ रूप में जब देखते हैं और जब हमें ज्ञान हो जाता है कि भाई मनुष्य को सिंह नहीं होता है तो फिर वह फिर व्यवहार में किया जाएगा उस, जाए जाए। जाए। हाँ, उस रूप में तो विपर्य तो हो गया मेरे दृष्टि में विपर्य हो गया विकल्प वृत्ति में उदाहरण दिया है तो विकल्प वृत्ति में जो भगवान मैंने उदाहरण दिया तो एक सामान्य रूप से उदाहरण दे दिया सिंह वाले मनुष्य होते हैं ऐसा है ना जी? जी। परंतु यदि देखा जाए तत्व तो ये विकल्प वृत्ति न होकर के विपरीय वृत्ति क्योंकि तो प्रमाण से वो बाधित हो गया जब ही हमें दिखा कि नहीं होते हैं तो प्रमाण से बाधित हो गया कल्पना में रह सकता है तो बाकी हाँ। तो ऐसे ही खरगोश का सिंह ऐसे आकाश का फूल आकाश का फूल पुलिस तो आकाश का फूल से जो ज्ञान बना भाई वो आकाश का फूल परंतु वास्तव में जब हम देखते हैं आकाश को तो आकाश का फूल होता ही नहीं है तो वह प्रमाण के द्वारा वह समाप्त कर दिया गया प्रमाण के द्वारा मैंने उसको बांध दिया गया उस मिथ्या ज्ञान को इसीलिए आकाश का फूल खरगोश का ये सब मेरे विचार में होना चाहिए समझे हाँ मैं समझ गया मैं मुझे भी वही संशय था कि कुछ रूप में तो विपरीय वृत्ति है क्योंकि एक बार देख लिया तो फिर तो कोई सोचेगा कि नहीं खरगोश के सिंह हो सकते हैं ना मनुष्य के हो सकते हैं मगर किसी को बात परंतु पर... परंतु कुछ ऐसे चीज है वह जानते हैं कि वो नहीं है तब भी व्यवहार में देखा जाता है हम जान हम हाँ जानते हैं कि मनुष्य रिक्शा नहीं है हाँ जी, परंतु व्यवहार में क्या करते हैं अरिक्शा कहते हैं कि नहीं हाँ जी नहीं ठीक कह रहे क्या ये व्यवहार में देखा जाता है परंतु वो व्यवहार में नहीं देखा जाएगा आकाश का फूल तो आकाश का फूल है तो व्यवहार में नहीं देखा जाता है मंचा और शांति बन जाएगा इसमें हाँ मंचाक्रोशंती जो है वो हो जाएगा क्योंकि तो मंचाक्रोशंती जो है में मचांग पुकारता मचांग पुकारता नहीं, मन का है परंतु व्यवहार में कहते हैं कि मंचाक्रोशंती मैंने ये जितने भी उदाहरण है सशस््रिंग मैंने खरगोश का आ, क्या बोलते हैं कि बंध्या पुत्र उस समय में शायद प्रयोग होता होगा ज्यादा कि न होते हुए भी तो इसलिए इसके अंतर्गत मांग लिया गया परंतु वास्तव में है समझे हाँ जी समझ गया अच्छी कहा भाषा में भाषा से ही पता चलेगा ना जी तो अभी भी भाषा में धरल्ले से प्रयोग होता सा, है कि रिक्शा ए टैक्सी करते हैं ना जी हाँ जी तो ये वास्तव में नहीं है वस्तु से शून्य है परंतु वस्तु से शून्य है परंतु क्या है शब्द ज्ञान का अनुसर का व्यवहार देखा जाता है इसलिए रिक्शा मंचा क्रशंती इत्यादि विकल्प वृत्ति हो सकते विकल्प वृत्ति हो जाएगा समझे नहीं समझ गया हाँ जी तो जिसमें व्यवहार देखा जाता है वो विकल्प वृत्ति और जिसमें प्रमाण के द्वारा जब वो बांध दिया जाता है विकल्प वृत्ति भी तो झूठा ही है मिथ्या ही है ना जी हाँ जी विकल्प वृत्ति भी तो झूठी ही बात है से है कि ऐसे वृत्ति को विकल्प वृत्ति करते जो झूठी तो बात है जिसका शब्द हो तो हो परंतु तो किसी प्रकार का अर्थ किसी को न मिल सके शब्द तो हो शब्द से ज्ञान तो हो शब्द तो हो शब्द लोग का व्यवहार है परंतु तो वास्तव में वो है नहीं उसको कहते हैं समझे समझ गया जी तो दो तरीके का उदाहरण हुआ एक तो अभेद में भेद का ज्ञान ये भी विकल्प है और भेद में अभेद का ज्ञान है पानी से हाथ जल गया यहाँ पर भेद है पानी अलग है अग्नि अलग है तो उस अग्नि के साथ पानी का क्योंकि वह पानी से संबद्ध जो अग्नि है उससे हाथ डला है परंतु अग्नि और पानी का आपस में संबंध होने के ना अभेद भेद में अभेद का ज्ञान किया यहाँ विकल्प द्वितीय हो गया ऐसे रिक्शा रिक्शा और रिक्शा जो है इन दोनों में भेद है परंतु उस भेद में अभेद का ज्ञान कर दिया मंचा क्रोशंती यहाँ पर मचान पुकारते हैं पर मंचा मचान और व्यक्ति दोनों में भेद है तो उस भेद में अभेद का ज्ञान किया ये भेद में अभेद का उदाहरण है हां जी समझे समझ गया हाँ जी परंतु अभेद में भेद का उदाहरण इसमें स्वयं महर्षि वेद व्यास ने दिया है उसी पर वहीं पर हम चर्चा करेंगे चलिए तो अच्छा पढ़िए प्रमाण प्रमाणो प्रमाणो पाराही पारोही नोही चा चार सापर्यो पारोही बोल रहे वाह मां वाह वाह विकल्प वृत्ति के बारे में क्या है वह वह वह जो विकल्प वृत्ति है यह प्रमाण के अंतर्गत नहीं है प्रमाण के उपारोही नहीं है प्रमाण के ऊपर ये आरोही नहीं है चढ़ने वाला नहीं है आरोही मैंने क्या होता है जीरो आरोही आरोही मैंने चढ़ने वाला होता है न जी हाँ जी ठीक है आरोही मैंने बढ़ने वाला आगे बढ़ने वाला चढ़ने वाला तो यह जो विकल्प वृत्ति है प्रमाण के उपारोही नहीं है अर्थात प्रमाण के ऊपर चढ़ने वाला नहीं है अर्थात प्रमाण के, के, के अंतर्गत नहीं है प्रमाण के अंतर्भाव नहीं है मैंने प्रमाण के अंतर्गत नहीं मैंने विकल्प वृत्ति प्रमाण के अंतर्गत नहीं माना जाएगा यह प्रमाण नहीं है कहने प्राय है समझे हाँ जी और नारोही और यह विपर्य का प्रमाण मैने प्रमाण के अपारोही क्यों नहीं है भाई ये जो है प्रमाण प्रमाण मैंने माना जाए प्रमाण क्यों माना जाए इसलिए नहीं माना जाए क्योंकि प्रमाण के द्वारा इसको बांध दिया जाता है हाँ क्योंकि इसमें वास्तविक नहीं है प्रमाण उसमें विपर्य ज्ञान में वास्तविक तो गलत है मगर कुछ कारण से वास्तविक है तो दो तो चंद्रमा तो चंद्रमा के, तो चंद्रमा क्योंकि एक करता क्यूँकी यह जो प्रमाण जो वास्तविक प्रमाण होता ही है भूतार्थ विषयत्व मैंने प्रमाण जो है भूतार्थ यथार्थ विषय वाला होता है जबकि ये यथार्थ विषय वाला नहीं है नहीं है इसीलिए प्रमाण के अंतर्गत इसको नहीं माना जाएगा ये विपर्य वृत्ति प्रमाण के अंतर्गत नहीं माना जाएगा क्योंकि भाई प्रश्न ये है कि शब्द ज्ञान से शब्द गणित ज्ञान से ज्ञान का अनुसरण करने वाला जो ज्ञान है तो शब्द गणित ज्ञान से तो उसे शब्द से इसलिए शब्द प्रमाण के अंतर्गत इसको क्यों ना मान लिया जाए बोलते नहीं माना जा सकता क्यों नहीं माना जा सकता क्योंकि प्रमाण के उपारोही नहीं है प्रमाण के अंतर्गत नहीं है प्रमाण के अंदर नहीं है ये क्योंकि प्रमाण के द्वारा जब ही ये होगा तो रिक्शा कहते हैं तो जब प्रमाण आपको दिखेगा प्रत्यक्ष दिखेगा तो रिक्शा अलग है प्रमाण अलग इसलिए उसे बाध दिया जाता है है ना जी हाँ जी तो क्योंकि यथार्थ विषय नहीं है और ये विपर्यापरो भी और ये मिथ्या ज्ञान भी नहीं है विपर्याप्तरोही के अंतर्गत भी नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि ये इसका व्यवहार देखा जाता है इसका व्यवहार देखा जाता है। नौ ही समझ में आया? आ गया। अब आगे, नहीं नो आरोप अंतर्गत है वस्तु शून्यत्वे तो अपि शून्य ज्ञान तमत्यो निबंधो व्यवहारो दृश्यते निबंधनों है। वस्तु शून्यत्वे अपि शब्द ज्ञान महात्म निबंधनों व्यवहारों दृश्य को बोल रहे हैं कि वस्तु इसलिए अपरोहिनी है इसलिए भी इसको इसको मिथ्या ज्ञान नहीं कर सकते क्योंकि वस्तु से शून्य होने पर भी वस्तु शून्यत्व अपनी वस्तु से शून्य होने पर भी वस्तु के शून्यत्व होने पर भी शब्द ज्ञान की महात्म्य निबंधन शब्द शब्द ज्ञान के महात्म्य के कारण शब्द ज्ञान के महिमा के कारण शब्द वह, शब्द ज्ञान वो महिमा है समझे हाँ जी शब्द से जनित ज्ञान के म, से महिमा के कारण निबंधन वाले कारण व्यवहार दृश्य लोक में व्यवहार देखा जाता है लोक व्यवहार क्या किया जाता है जी देखा जाता है देखा जाता है तो शब्द ज्ञान का महात्म्य निबंधन है जिसका कारण है जिसका शब्द ज्ञानस्य शब्द ज्ञान का महात्म्य मैंने शब्द ज्ञानस्य महात्म्यम महात्म्य निबंधनम कारणम य शब्द ज्ञान महात्म्य निबंधन शब्द का ज्ञान महात्म्य कारण है जिस व्यवहार का वह व्यवहार है शब्द ज्ञान महात्म निबंधन अर्थात सरल भाषा में कि शब्द ज्ञान की महिमा के कारण व्यवहार देखा जाता है शून्य होने पर भी वस्तु न होने पर भी समझे समस्या इसलिए ये विपरीत की अंदर का अंतर्गत भी नहीं आ जाएगा आएगा और प्रमाण के अंतर्गत नहीं आएगा प्रमाण के अंतर्गत नहीं आएगा समझे नए विपर्य के अंतर्गत है अन्य था जैसे कि की चैतन्यम पुरुष स्वरूप जैसे कि व्यवहार देखा जाता है कि चैतन्यम पुरुष से स्वरूपम पुरुष का स्वरूप जो है वह चैतन्य है चेतनता है पुरुष का स्वरूप ऐसा कहते हैं तो में क्या देखा जाता है जी चैतन्यम पुरुषस्य से स्वरूपम चैतन्य जो है चेतनता जो है पुरुष का स्वरूप है यहाँ पुरुष आत्मा के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना परमात्मा के लिए चे... तो नहीं है पुरुषों ने चीती शक्ति हाँ जी तो चेतनता जो है यहां इसे क्या पता चल रहा है पुरुष चैतन्य से क्या पता चल रहा है कि पुरुष को अलग है वस्तु और चेतनता अलग, अलग अलग है, है जी ऐसा ज्ञान हो रहा है कि नहीं हाँ जी ठीक कह है रहे हैं हाँ जी तो चैतन्य और पुरुष एक ही है समझे नहीं समझ गया एक प्रश्न उसमें था कि इसमें गुण के अनुसार तो पुरुष में चैतनता है मगर उसका गुण स्वभाव है तो जिस तरह परमात्मा का भी हम कहते हैं गुण कर्म स्वभाव से सचित आनंद जैसा प्रयोग करते हैं या सचित करते हैं आत्मा के लिए तो चेतनता तो उसका गुण है मगर ये एक ही चीज है अलग नहीं है यही इस तरह उस रूप में मैं देख रहा हूँ इसको नहीं चैतन्य ही तो पुरुष है चैतन्य पुरुष है मगर उसका गुण चेतनता है उसमें नहीं चेतनता चेतनता जिसको कहते हैं चेतनता और पुरुष दोनों एक ही चीज है न जी नहीं, पुरुष तो एक ही है मगर चेतनता उसका गुण है ना जी वैसे तो यही तो भेद दिख रहा है पर परन्तु तो वास्तव में भेद नहीं है चैतन्य और, और, और पुरुष चैतन्य और पुरुष दोनों एक ही चीज है कोई अलग नहीं है हाँ जी चैतन्यम जो है चेतनता जो पुरुष की चेतन जैसे उदाहरण दिया ना इसमें कि चैतन से गुण हो क्या क्या उदाहरण चैतन्य गुरु वो तो गाय वो तो दोनों अलग अलग हैं बिल्कुल चैतन्य जैसे जैसे यहाँ पर चैत्र का गौ चैत्र नाम के व्यक्ति का तो चैत्र अलग है गौ अलग है हाँ जी चैत्र अलग है और गौ अलग अलग चैत्र की गाय तो अलग, चाँड़ा अलग, अलग हो गई बिल्कुल हाँ ऐसे ही पुरुष से चैतन्यम या चैतन्यम पुरुष पुरुष की चैतन्यता ये लग रहा है कि दोनों भिन्न भिन्न है जैसे चैत्र से गौ की तरह ऐसे ही दिख रहा है कि चैतन्य पुरुष पुरुष का जो स्वरूप है वो चैतन्य है तो इस चैतन्य में और पुरुष में दोनों में जो है।, भे, भेद लग रहा है, है वैसे कोई भेद नहीं है भेद में अगर है जी हाँ मने में भेद लग रहा है अभेद में भेद का ज्ञान हो रहा है ज्ञान हो रहा है मगर वास्तविकता में तो जिसको एक जिस व्यक्ति को समझ है जिस व्यक्ति को बुद्धि है उसको तो पता है कि चेतनता आत्मा का स्वाभाविक गुण है तो वो जो उसको आप अलग नहीं कर सकते ना जी वही तो आप जब आत्मा का दर्शन करेंगे तो चेतनता युक्त ही करेंगे ना जी हाँ जी चैतन्य पुरुष की चेतनता लग रहा है पुरुष कोई अलग चीज है चेतनता कोई अलग चीज है ऐसा लग रहा है लग रहा है कह सकते परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है हाँ जी पुरुष ही चैतन्य है चैतन्य ही पुरुष है ठीक है हाँ जी आगे चले बोलते हैं यदा आ आगे चले हाँ जी यदा क्षितिरे पुरुष पुरुषा हम बोल रहे हैं कि जब क्षितिरे व पुरुष जब क्षिति ही पुरुष है हाँ चैतन्य जो है क्षिति जो, जो है वही पुरुष है तब किम के किस किससे यहाँ पर किसका व्यपदेश किया जाता है किस उसके द्वारा यहाँ इसका व्यापेश किया जाता है क्या व्यापेश किया जाता किम अत्र यहाँ के न्याद्य भाई चिति ही जब पुरुष है या पुरुष जब चिति है तो यहाँ पर तो किसको किसके द्वारा बताया जाएगा मतलब तो व्यपदेश कहते हैं अमुख्य में मुख्य की तरह व्य व्यवहार हाँ व्यव। जी व्यपदेश का मतलब क्या होता है जी अमुख्य में मुख्य की तरह व्यवहार इसको कहते हैं व्यपदेश गौन में मुख्य की तरह व्यवहार इसको कहते हैं समझे जी हाँ जी गौन में मुख्य चीज का उपदेश हो गया हाँ जी तो समझ गया यदा पुरुषा तदा चितिरे व पुरुषी पुरुष है पुरुष ही चिति है तो भाई किसका किस के द्वारा किसका व्यपदेश किया जा रहा है कि ये पुरुष पुरुष जो है वह पुरुष की जो चेतनता है दो में जो भेद दिखाया जा रहा है तो भाई यहाँ पर मुख्य में मुख्य व्यवहार किया जाता है हाँ जी आगे है तो कि मुझे से नींद आ रही है अभी इसलिए तो तो अभी? आज अभी, अभी खत्म कर देते हैं फिर कल कर देंगे शु, शुरू हाँ, हाँ, कल कल करेंगे पता नहीं क्यों नींद बहुत आ रही है मुझे नहीं कोई बात नहीं आपको कल रात को नींद नहीं आई अच्छी इस, कोई बात नहीं नींद आ रही तो है से मैं बीच में रुक जा रहा हूँ तो, कल इस पर हम विचार करेंगे ठीक कर है मैंने आपसे एक चीज और पूछनी थी की अभी आपका एड्रेस पूछना चाहता था मेरे पास है मगर अगर कुछ भेजना चाहते हैं उसके लिए क्या क्या एड्रेस मेरे पास जो एड्रेस है अटल्टा वैदिक टेंपल 492 हार्मनी टू हारमोनी ग्रोव रोडर्न एटलांटा थ्री जीरो वही आपका एड्रेस है ना जी हाँ जी 492 हार्मनी ग्रोव रोड थ्री डबल जीरो मंदिर में ही है आपका घर है ना जी जो जी मंदिर में ही है, मंदिर वाले बहुत ध्यान रखते हैं नहीं नहीं आपका बहुत ध्यान रखते है तो मैंने कुछ भेजना था तो उसका पक्का करना चाहता हूँ आपका एड्रेस वही है मेरे पास वही था जी जी जी जी अच्छा पे कल नौ बजे शुरू कर देंगे कल नौ बजे शुरू जी जी कर अच्छा जी नमस्ते